भाष्य तृतीय मुंडक खंड एक से ब्रह्म निरूम परोक्ता यहाँ तर पुषाक्षगम्य दिगमे हृदयग्रंथ्यादि संसार कारण स्यकनाश सैत तद्दर्शनोपाचो धनुराद्युपाधानकनाथेदिणी सत्याधना वक्तव्या तदर्थ मुदरारंभ प्राधान्यन तत्वर्धारण चक्राण क्रीयते अत्युर्वगा्यमी तत्र सूत्र भूतो मंत्र धारणार्थम उपन्यस्यते जिससे उस अक्षर पुरुष संयक सत्य का ज्ञान होता है उस पराविद्या का वर्णन किया गया जिसका ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथि आदि संसार के कारण का आत्यंतिक नाश हो जाता है तथा धनुर्ग्रहण आदि की कल्पना से उसके साक्षात्कार के उपाय योग का भी उल्लेख किया गया अब उसके सहकारी सत्यादि साधनों का वर्णन करना है इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है यद्यपि ऊपर तत्व का निश्चय किया जा चुका है तो भी अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसका प्रधानता से दूसरी तरह फिर निश्चय किया जाता है अतः परमार्थ वस्तु को समझने के लिए पहले उस सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास उल्लेख करते हैं समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाते तयअ्य पिप्पल स्वादव्यन्यो अभिचाकसीति साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं उनमें एक तो स्वादिष्ट अर्थात मधुर पिप्पल अर्थात कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है द्वा द्व सुपर्णा सुपर्णी शोभनपतनौ सुपर्ण पक्ष सामान्याद्वा सुपर्णों, सयुजा, सहैव, सर्वदा सुपर्ण सयुज सयुज सहुक् सखाया सखाज सामनाख्याणव भूतौ सतौ सबधिष्ठानतक वृक्ष वृक्षम्छेदन साम शरीर वृक्ष पिशस्व जाते परस्वक्व सुपर्णाविविकम वृक्षम फलोपभोगा देव और ईश्वरूप दो सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले अर्थात नियम नियमामक नियामक भाव की प्राप्ति रूप शोभन पतन वाले अथवा पक्षियों के समान वृक्ष पर निवास तथा फल भोग करने वाले होने से सुपर्ण पक्षी तथा संयुज सर्वदा साथ, साथ ही रहने वाले और सखा यानी समान आख्यान वाले अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है ऐसे दो सुपर्ण समान सामान्य रूप से दोनों की उपलब्धि का कारण होने से एक ही वृक्ष वृक्ष के समान उच्छेद में समानता होने के कारण शरीर रूप वृक्ष रूप आलिंगन किए हुए हैं अर्थात फलोपभोग के लिए पक्षियों के समान एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं अयम वृक्ष ऊर्धमूलो वाक्शाखोस्वस्थो व्यक्तमूल प्रभो क्षेत्र सर्वप्राणी सर्व्राणीकर्मफलाश्रयस्थ परिस्व स्वर्ण विवाद विद्या काम कामकर्म वासनाश्रयिंगोपाध्यात्मस्वरौ तय परिषक् अन एक क्षेत्रो लिंगोपाधिवृक्ष आश्रिता पिप्पल कर्मनपन्नम सुखदुखलक्षण फलम स्वादनेकित्रेदनास्वादूप स्वादत्ति भक्ष्योपुक् विवे इतर बुद्ध मुक्त इतरईश्वरोशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा सर्व सर्वत्धिश्वरों नास्ना प्रेरिता हसा उभज्य भोक्त सनस्ो त्वन अभी चाकसी पश्यवल दर्शनमी तह प्रेर अभ्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल का आश्रयभूत यह क्षेत्र संज्ञक अस्वस्थ वृक्ष ऊपर को मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला है उस वृक्ष पर अविद्या काम कर्म और वासना के आश्रयभूत लिंगदेह रूप उपाधि वाले जीव और ईश्वर दो पक्षियों के समान आलिंगन किए निवास करते हैं इस प्रकार आलिंगन करके रहने वाले उन दोनों में से एक लिंगोपाधि रूप वृक्ष को आश्रित करने वाले क्षेत्रज्ञ टिप्पल यानी अपने कर्म से प्राप्त होने वाला सुख दुख रूप फल जो अनेक प्रकार से विचित्र अनुभव रूप स्वाद के कारण स्वादु है खाता भक्षण करता यानि अविवेकवश भोगता है किंतु अन्य दूसरा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ माओपाधिक ईश्वर है उसे ग्रहण न करता हुआ नहीं भोगता यह तो साक्ष्यवरूप सत्ता मात्र से भोगता और भोग्य दोनों का प्रेरक ही है अथवा दूसरा तो फलभोग न करके केवल देखता ही है उसका प्रेरकत्व तो राजा के समान केवल दर्शन मात्र ही है ईश्वर दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति तत्रिवम सती अतः ऐसा होने से समाले वृक्षे पुरुषो निमग्नो अन्य मुह्यम जुष्टाशोक ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योग्य सेवित ईश्वर और उसकी महिमा अर्थात संसार को देखता है उस समय शोक रहित हो जाता है समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता जीवो अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरुभाराक्रांतो ला लाबुरिव सामुद्रे जले निमग्नो निश्चयना देहात्म भाव भावों अमुष्य अमुष पुत्रो नप्ताश स्थूलो गुणवान निर्गुण सुखी दुखी प्रत्ययो प्रत्यो नास्नोस्मादीति जायते म्रियते संयुजते वियु्यते समी बांधवै सन वृक्ष पर यानी पूर्वोक्त शरीर में अविद्या कामना कर्मफल और रागादि के भारी भार से आक्रांत होकर समुद्र के जल में डूबे हुए तुम्बे के समान निमग्न निश्चयपूर्वक देहात्म भाव को प्राप्त हुआ यह भोगता जीव मैं ही मैं यही हूँ मैं अमुक का पुत्र हूँ इसका नाती हूँ कृष्ण हूँ स्थूल हूँ गुणवान हूँ गुणहीन हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ इत्यादि प्रकार के प्रत्ययों वाला होने से तथा इस देह से भिन्न और कुछ नहीं है ऐसा समझने के कारण उत्पन्न होता मरता एवं अपने संबंधियों से मिलता और विछुता रहता है अतो निशया न क्योंचि समर्थोहम पुत्रो मम विनो मृता मे भार् कि जीवितनेव दीन भाव निशा तैया शोचतीप्यते मुह्यम नैक प्रकार अविवेकतया चिंताप्यल अतः अनीशावश मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ मेरा पुत्र नष्ट हो गया और स्त्री भी मर गई अब मेरे जीवन से क्या लाभ है इस प्रकार के दीन भाव को अनीशा कहते हैं उससे युक्त होकर अविवेकवश अनेकों अनर्थमय प्रकारों से मोहित अर्थात आंतरिक चिंता को प्राप्त हुआ वह शोक यानी संताप करता रहता है स एवं प्रेत तिरक मनुष्यादि योनि योनिस्वाजव जवी भाव कदाचिनेनेकजन्मसु शुद्धसमित कचि परम दर्शित योग मार्गो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य समाहितात्मा सेवित मले सपन्न योग सन्दुष्ट सेतमोग कर्म जदा जस्मिन कर्मश्चा ये पश्य ध्याम वृक्षोपादीलक्षण विलक्षण विलक्षणम ईश असंसारिणसा पिपा शोकमोहजरामृतमीश तो अयम अस्म आत्मा समह सर्वभूतस्तो नेतरो अविद्या जनितो अविद्याजनोपाधि परिन्नो मयात विभूति महिमच्रूपम से मम जदैवम परेती यदि द्रष्टा तदातशोको सर्वस्मा शोकसागराद्विप्रमुच्यतेत्ो कृत इस प्रकार प्रेत र्यक और मनुष्यादनियों में निरंतर लघुता को प्राप्त हुआ वह जिस समय अनेकों जन्मों में कभी अपने शुद्ध धर्म के संचय के कारण किसी परमकारुणी गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग और श्रमधमादि से संपन्न तथा समाहित चित्त होकर ध्यान करने पर अनेकों योग मार्गों और कर्मों द्वारा सेवित अन्य वृक्षरूप उपाधि से विलक्षण ईश्वर यानी भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु आदि से अतीत संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं यह संपूर्ण भूतों में स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूँ जनित उपाधि से परिच्छि दूसरा मायात्मा नहीं हूँ इस प्रकार देखता है तथा उसकी महिमा यानी जगत रूप विभूति को यह इस परमेश्वर स्वरूप मेरी ही है इस प्रकार जानता है उस समय वह शोक रहित हो जाता है संपूर्ण शोक सागर से मुक्त हो जाता है अर्थात कृतकृत्य हो जाता है अन्योपि मंत्र एवार्थ माह सविस्तरम दूसरा मंत्र भी इसी बात को विस्तार पूर्वक बतलाता है यदा पश्य पश्य ते रुक्म वर्णम करता तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परम हम सामने जिस समय दृष्टा सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगतकर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है यदा यन काले पश्यह पश्यतीति साधक विद्वांसाधकर्थ पश्यते पश्यति पूर्वदुक्म वर्ण स्वयं रुक्मस्येव वा ज्योतिस्वभा ज्योतिरसानानानाशी सर्वस्य जगत ईशम पुषम ब्रह्मजोनिम ब्रह्म चोनिश्चा चा ब्रह्मजोनिस्त ब्रह्मजोनिम भ्रम्ह ब्रह्मणो वोनि स यदा चं पश्य विद्वा पश्यह पुण्यपापे बंधनभूते कर्मणि समूले विधुया निरस दग्ध् निरंजनो निर्लपो विगत क्लेश परमं निरतिसयम् समता मध्ये वातो निरतिशम साम्यम समयलक्षण परमं परम साम्युपै प्रतिपद्यते जिस समय देखने वाला होने के कारण पश्य दृष्टा विद्वान अर्थात साधक रुक्मवर्ण स्वयं प्रकाश स्वरूप अथवा स्वर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि को जो ब्रह्म है और योनि भी है अथवा जो अपर ब्रह्म ब्रह्मा की योनि है उस ब्रह्मयोनि को इस प्रकार पूर्वत देखता है उस समय वह विद्वान दृष्टा पुण्यपाप यानी अपने बंधनभूत कर्मों को समूल त्याग कर भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित होकर अद्वैत रूप परम उत्कृष्ट यानी सह समता को प्राप्त हो जाता है द्वैत विषयक क्षमता इस अद्वैत रूप साम्य से निकृष्ट ही है अतः वह अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त हो जाता है श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ किमच तथा प्राणो सय है सयाभूतर्विभा विदानन विद्वान भवते नादी आत्मक्रीड़ आत्मरती क्रियावा ने ब्रह्मविद्या वरिष्ठः यह जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है प्राण है इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता यह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम है योम प्राण से प्राण पर ईश्वरों सकृ सर्वभूत ब्रह्मादिस्तंभपर्यतः इतम भूतलक्षण तृतीया सर्वूतस्थ सर्वात्मा सन्नी विभाति विविध दीप्यतेभूतस्थम यक्षादत्म भाव आय अहम अस्मी की विजानन विद्वान्क्यानमेण सबसे नवती किमति वादती सर्वान्न विद वदित। वादि शीलम भादि यह जो प्राण का प्राण परमेश्वर है वह प्रकृत परमात्मा ही संपूर्ण भूतों ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों के द्वारा अर्थात सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर विभाषित यानी विविध प्रकार से देदीप्यमान हो रहा है सर्वभूत इस पद में इत्थम भूत लक्षणा तृतीया है इस प्रकार जो विद्वान उस सर्वभूतस्थ प्राण को मैं यही हूँ ऐसा साक्षात आत्मस्वरूप से जानने वाला है वह उस वाक्य के अर्थ ज्ञान मात्र से भी नहीं होता क्या नहीं होता इस पर कहते हैं अतिवादी नहीं होता जिसका स्वभाव और सब का अतिक्रमण करके बोलने का होता है उसे अतिवादी कहते हैं यस्वे साक्षाद आत्मा प्राणस्य प्राणम विद्वानतिवादी स न भौत्यर्थ सर्वं सर्वदात्त्म नान्यदस्ती दृष्टि तदा किसतीत यदमस्ति सदती वदती अं तो विद्वात्मनों न पश्य न्यत शिणोती न्यद्बिजाती अतो नीति नाति वदीति तात्पर्य कि जो इस प्रकार प्राण के प्राण साक्षात आत्मा को जानने वाला है वह अतिवादी नहीं होता जबकि उसने यह देखा है कि सब आत्मा ही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है तब वह किसका अतिक्रमण करके बोलेगा जिसके दृष्टि में कुछ और दिखने वाला पदार्थ है वही उसका अतिक्रमण करके बोलता है किंतु यह विद्वान तो आत्मा से भिन्न न कुछ देखता है न सुनता है और न कुछ जानता ही है इसलिए यह अतिवादन भी नहीं करता। किम कर्ता किात्मक्रीड आत्मन्य चीड़ा क्रीडन यस न पुत्रदारादिषु स तथा आत्मक्रीड तथात्मरतिरात्म चरमण प्रीतिर्यस्य स आत्मर क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा रु साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीतिमात्री विशेष है तथा क्रियावादान ध्यान वैराग्यादी क्रिया यहाँ सोय क्रियावान्सपाठ आत्मरतिरवत बहुब्रीहतरनेतरो अतिच्यते यही नहीं वह आत्म आत्म और आत्मरतिर हो जाता है आत्मक्रीड जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो अन्य स्त्री पुत्रादि में न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं तथा जिसकी आत्मा में ही रति रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति कहलाता है क्रीड़ा बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाली होती है और रति साधन की अपेक्षा न करके बाह्य विषय की प्रतिमात्र को कहते हैं प्रीति मात्र को कहते हैं यही इन दोनों में विशेषता अर्थात अंतर है तथा क्रियावान अर्थात जिसकी ज्ञान ध्यान और वैराग्य आदि क्रियाएं हो उसे क्रियावान कहते हैं किंतु आत्मरति क्रियावान ऐसा समास युक्त पाठ होने पर आत्मरति ही जिसकी क्रिया है ऐसा अर्थ होने से बहुब्रही समास और मतुप प्रत्यय का अर्थ इन दोनों में से एक मतुप प्रत्यय का अर्थ अधिक हो जाता है होत्रादि केचिता हूत्रकर्म ब्रम् विदुच समयाचा तच ब्रह्म विद्या वरिष्ठ मुख्याचन विरध्यते नी बाह्यक्रियावात्मक्रीड आत्मरश्चित शाह कचिद बाह्यक्रियात् हात्मक्रीडो भवति। बाह्य क्रियात्मक्रीडियोर विरोधात् न ही तम प्रकाशयोर युगपदेकत्र स्थिति संभवती कोई कोई समुच्चयवादी तो आत्मरति और क्रियावान इन दोनों विशेषणों को अग्निहोत्रादि कर्म और ब्रह्मविद्या के समुच्चय के लिए समझते हैं किंतु उनका यह अभिप्राय ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इस मुख्यार्थवाची कथन से विरुद्ध है बाह्य क्रियावान पुरुष आत्मक्रीड और आत्महृति हो ही नहीं सकता कोई भी पुरुष बाह्य क्रिया से निवृत्त होकर ही आत्मक्रीढ़ हो सकता है क्योंकि बाह्य क्रिया और आत्मक्रीड़ा का परस्पर विरोध है अंधकार और प्रकाश की एक स्थान पर एक ही समय स्थिति हो ही नहीं सकती तस्मा असत प्रपित मेवय तनने ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम् इत्यादि तस्माद् क्रियावान् ज्ञान भी मुंचत संयासा इत्यादिश्रुतिभ्य अयमे सन्यासी या ध्याना क्रियावान्मरियादी नाति लक्षणों नाध्यात्मक्रीड आत्मति क्रियावान् ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म विद्या सर्वेशा वरिष्ठ प्रधान अतः इस वचन के द्वारा यह ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है यही बात अन्यावाचो विमुंचोगात इत्यादि श्रुतियों से भी सिद्ध होती है अतएव इस जगह उसी को क्रियावाद कहा है जो ज्ञान ध्यान आदि क्रियाओं वाला और वाण सभिन्य मर्यादा आर्य मर्यादा का भंग न करने वाला सन्यासी है जो ऐसे लक्षणों वाला अनतिवादी आत्मक्रीड आत्मरति और क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ है वही समस्त ब्रह्मवेदताओं में वरिष्ठ यानी प्रधान है